पुरुषोत्तम मास की कमला और एक कामदा एकादशी का महात्म्य युधिष्ठिर ने पूछा भगवन अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनोवांचित फल देने वाला हो श्रवण करना चाहता हूँ जनार्दन पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है प्रभो किस दान का क्या पुण्य है मनुष्यों को क्या करना चाहिए उस समय कैसे स्नान किया जाता है किस मंत्र का जप होता है कैसी पूजन विधि बताई गई है पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है भगवान श्री कृष्ण बोले राजेंद्र अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है वह तिथियों में उत्तम तिथि है वे प्रभाव ली अनुकूल ब्रह्ममुहूर्त मे उपर विधिपूर्व स्ना व्रती परुष व्रत का नयम ग्रहण करे जप का एक गुणा नदी के तटना गोशाला मे सहस्र गुणा अग्निहोत्र अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना शिव के क्षेत्रों में तीर्थों में देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप लाख गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे उनके पाँच पुत्र थे इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया लेकिन पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया अपने बुरी कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा से शरीर और दीन मुख लिये उसने त्रिवेणी में स्नान किया फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वहा मुनियों के आश्रम खोजने लगा इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धा पूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी और कमला एकादशी की महिमा सुनी जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास आकर बोली ब्राह्मण इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्रीहरि की आज्ञा पाकर वैकुंठध धाम से आई हूँ मैं तुम्हें वर दूंगी ब्राह्मण बोला माता लक्ष्मी यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यह व्रत बताइए तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा कथावार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं लक्ष्मी ने कहा ब्राह्मण एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है इससे दुस्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है जैसे मासों में पुरुषोत्तम पक्षियों में गरुण तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान श्री श्रीनरायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान् नारायण के नाम का सदा भक्तिपूर्वक जप कर्ते हैी ब्रह्मा आदिवता सर्वादा पूजा है लोग श्रीहरि के नाम जप में संलग्न है लीलाकथा कीर्तन मे तत्पर है तथा निरन्तर श्रीहरि की पूजामे प्रवृत्त है वे मनुष्य कलयुग में कृतारत है यदि एकादशी औदशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में सो का फल प्राप्त होता है व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शन धारी देवादेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भक्तिभाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे वह मंत्र इस प्रकार है एकादश्याम निराहार स्थिति भो क्षामिपुंड काक्ष शरण में, में भवाच्युत कमल नयन भगवान अच्युत मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा आप मुझे शरण दें तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत वाद्य नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करें फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु की पूजा करें एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्रीहरि का सायोज्य प्राप्त होता है पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें अज्ञानतिमिरांध्य व्रते न केशव ज्ञान दृष्टि प्रदो भव हे केशव में प्रदान कर इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए तथा उन्हें दक्षिणा दे उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैश्वेव की विधि से पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंडाम को प्राप्त होता है ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं राजन ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्धान हो गई फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता घर आ गया इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका इस्कामाहात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है